परमार्श प्रसंग 280. शरीर में शठ चक्र सुमना नाड़ी स्थित छह कमल क्या वास्तविक है स्वामी जी से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था हमारे श्री प्रभु कहते थे कि योगियों द्वारा वर्णित कमल मनुष्य शरीर में दर असल में स्थूल भाव से नहीं है किंतु योग शक्ति के प्रभाव से वे पैदा होते हैं और उन्हें उनका अनुभव होता है दो 281. सत्व रज और तम इन गुणों के भेद से कर्म तीन तरह के होते हैं शुभ या सत्य सात्विक अशुभ या असत तामसिक और इन दोनों से मिश्रित राजसिक अंतकरण या सूक्ष्म शरीर में कर्मों के द्वारा जो दाग या छाप पड़ती है उसका नाम है संस्कार उसे ही हम कर्म तकदीर धर्मा धर्म पाप पुण्य आदि कहते हैं कारण के बिना कार्य नहीं होता हमारी जो कुछ भी अच्छी या बुरी रुचि या प्रवृत्ति आदि है सभी पूर्व संचित संस्कारों की उत्तेजना मात्र है उनमें से वे ही प्रकाशित या कार्यक्षम होते हैं जिनको अनुकूल वातावरण और परिस्थिति प्राप्त होती है दूसरे संस्कार संचित बने रहते हैं उपयुक्त तो योगा योग की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाकर शुभाशु फल प्रसव करते हैं हम कुछ भी क्यों न करें सभी सत्य और असत से मिश्रित रहता है इसीलिए सुख दुख मिश्रित फल भोगना पड़ता है जिसमें जिसका परिमाण ज्यादा होता है उसको वही नाम दे देते हैं दो सौ समस्त कर्म ही बंधन के हेतु है सुख कहो दुख कहो दोनों ही बंधन है यदि इन दोनों के पार न गए तो मुक्ति लाभ नहीं होता कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं होता जो अहम बुद्धि से रहित होकर परहित के लिए काम किए जाते हैं क्योंकि वे किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं रखते और अपने नाम यश या स्वार्थ साधन के लिए भी काम नहीं करते उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करके उनकी सेवा समझकर कर्म करते हैं इसलिए उनका वही कर्म समस्त संचित कर्म का क्षय करता है और मन में नए संस्कार रूप किसी भी कर्म बीज का सृजन नहीं करता इसलिए वे पुनः पुनः जन्म मरण के कारण से विमुक्त होकर देह त्याग के बाद मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं दो भोगों में सुख नहीं है सुख केवल त्याग में जो सत सद विवेक द्वारा अथवा भोग भोग कर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है विषय भोगों को आसार और परिणाम में दुखदाई जानकर उनमें वीतराग होकर पूर्वक समस्त त्याग करता है वही परम सुखी है वही अमृत का अधिकारी होता है अपने भक्तियोग ग्रंथ में स्वामी जी ने दिखाया है कि यह त्याग ही चतुर्विध योगों का प्राण है